श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग सप्तम अध्याय गदाधर की किशोर अवस्था श्री सुधीराम जी के देहावसान से उनके परिवार वर्ग के जीवन में विशेष परिवर्तन उपस्थित हुआ विधि के विधान से दीर्घ चवालीस वर्ष तक सुख दुख में श्रीमती चंद्रा देवी के जो जीवन सहचर थे उनसे वियुक्त होकर अब संसार को शून्य देखना तथा अपने हृदय में चिरस्थायी रूप से एक अभाव का प्रतिक्षण अनुभव करना उनके लिए निसंदेह स्वाभाविक था इसलिए श्री रघुवीर के पाद पद्मों की शरण लेने में सदा अभ्यस्त उनके मन की गति अब संसार को त्याग कर उस ओर निरंतर प्रवाहित होने लगी किंतु मन सब कुछ छोड़ने को प्रस्तुत होने पर भी जब तक समय पूर्ण नहीं होता तब तक संसार उसे कैसे छोड़ सकता है सात वर्ष के पुत्र गदाधर तथा चार वर्ष की कन्या सर्वमंगला की चिंता के सहारे पुनः संसार उनके अंदर प्रविष्ट हो उनके चित्त को दैनिक जीवन के सुख दुख की ओर धीरे धीरे आकृष्ट करने लगा अतः श्री रघुवीर की सेवा तथा कनिष्ठ पुत्र कन्या के पालन में नियुक्त हो श्रीमती चंद्रा देवी के दुख के दिन किसी प्रकार बीतने लगे दूसरी ओर पितृवत्सल राम जी के कंधों पर अब संसार का सारा बोझ आ जाने से उनके लिए वृथा शोक में कालक्षेप करने का अवसर न रहा जिससे शोक संतप्ता जन्ने एवं अल्पवयस्क भाई तथा बहन को अभावग्रस्त होने के कारण किसी प्रकार का कष्ट न हो अठारह वर्ष के मध्यम भाई रामेश्वर शास्त्र तथा ज्योतिष आदि का अध्ययन समाप्त करके घर में आर्थिक सहायता कर सके तथा स्वयं भी जिससे पहले की अपेक्षा अपनी आय को बढ़ाकर पारिवारिक स्थिति को उन्नत बना सके इस प्रकार की विभिन्न चिंताओं तथा कार्यों में संलग्न रहते हुए अब उनके दिन बीतने लगे उनकी कर्मकुशल कुशल गृहिणी ने भी चंद्रा देवी की असमर्थता को देखकर परिवार वर्ग के भोजन तथा घर के अन्यन्या कार्यों की व्यवस्था का अधिकांश भार अपने ऊपर ले लिया विज्ञ व्यक्तियों का कहना है कि शैशव काल में मात्र वियोग, किशोर अवस्था में पित्र वियोग तथा यौवन में पत्नी वियोग से जीवन में जो अभाव उपस्थित होता है वैसा संभवतः और किसी घटना से नहीं देखा जाता माता का प्रेम ही शैशव का प्रधान अवलंबन होने के कारण पिता का देहांत हो जाने पर भी उनके अभाव को उस समय शिशु समझ नहीं पाता है किंतु बुद्धि के उन्मेष के साथ ही साथ किशोर अवस्था में उस शिशु को जब अपने पिता के अमूल्य प्यार का क्रमशः परिचय मिलता है स्नेहमयी जननी उसके जिन अभावों को पूर्ण करने में असमर्थ है पिता के द्वारा उन अभावों से मुक्त होने पर जब उनका हृदय अपने पिता की ओर आकृष्ट होने लगता है उस समय वियोग होने पर उसके जीवन में अभाव बोध की कोई सीमा नहीं रहती पितृवियोग से गदाधर की अवस्था भी वैसी ही हुई थी प्रतिदिन की नाना प्रकार की सामान्य घटनाओं से पिताजी के वियोग की अनुभूति जागृत होने के कारण उसके हृदय के अंतस्थल में निरंतर विषाद की प्रगाढ़ कालिमा छाई रहती थी किंतु उनका मन तथा बुद्धि उस छोटी आयु में ही दूसरों की अपेक्षा अधिक परिपक्व होने से माता की ओर देखकर वह अपने हृदय हृदयगत भावों को बाहर व्यक्त नहीं करता था सब कोई यह देखते थे कि बालक पहले की तरह सदा आनंदपूर्वक हंसी खुशी में दिन बिता रहा है भूति की पोखरी में अवस्थित श्मशान भूमि तथा मालिक राजा की अमराई आदि गांव के निर्जन स्थलों पर कभी कभी एकाकी उसे घूमते हुए देखकर भी बाल चापल्य के सिवाय वह और किसी कारण से वहाँ उपस्थित हुआ है यह बात कभी भी किसी के मन में उदित नहीं होती थी परंतु बालक उस समय से ही चिंतनशील तथा निर्जनप्रिय होने लगा तथा सांसारिक व्यक्तियों को अपने चिंतन का विषय बनाकर उनके आचरणों को विशेष ध्यानपूर्वक देखने लगा